माता तम बड़ी तो तम से बड़ो ना न साधु आसन पूरे मन लोसन लगे को सुरू बना मे नी सरसरी मन घरू बना मे नी क्यों अनु मगर पाया पड़े

मारो जलवना तू पुरा सुरदेवे मां सरस्वती मारो गरु हमलाे ज्ञान अनवरसे मां झरणी तो जलपुर भगवान ओ तुम तो पू

हमारे आत्म आत्मनो यादार तुम सोड़ो यम ने पदीर कबीर क्या करो तो सोसो आप शरीर

होशी अंदर बस करे तो पोते दास करी

to yeah.

But I'm.

आजु नो देआड़ो मारे धनगुरु देव रो आजु नो देआड़ो है रड़िया म पछे के वगा कुण मटकी कुण झेरणा कुण भलो मण हार अरे धन रे देआड़ो गुरु थारे नाम रो हिंदी में समझा सकते हो मैं आज हमारा धन शुरू होता है

तो आज दिन सूर्य उदय हुआ है तो हमारा दिन भाग है तो गुरु जी के है, उदे उदे नाम सूर्य उदय उदय हुआ जैसा माता है

के के लिए लिए मन सुरता सुरता सुरता अपनी जो है है जो के लिए। है है ज्ञान ज्ञान बैठे हैं घर के घर के अंदर जो चीजें आप अभी बैठे बैठे देख लेते हैं कोई नहीं पहुंच सकता वो अपनी पहुंच सकते जैसे भक्तों ने कहा

के के के लिए है हमारा आज नाम से वाह ना, ना। फरमावे तो एक ही तन मत की, मन मत की तन झेरना

कौन कौन कौन भिलो, भिलो रहा है। कौन कौन कौन कौन कौन है है रहा वाला ज्ञान से सार प्रकट हुआ मनुष्य प्रकट हुआ जब ये चीजें बनी है मन है मनचा है ये पूरी बॉडी है इसको क्या कहते हैं इसीलिए

भगवान की कृपा से प्रवीर जैसे भक्त हुए उन्होंने अपने मन से बताई बात कि अपने मन कौन मटकी मटका किसका बनाइए जिसमें दही डाल करके उसमें घी दिखा तो निचोड़ करके ज्ञान का एक घी उसी के वजह से इन्होंने मटका बनाया तो फिर मन मटकी तन झेरना दोबारे कहा

धन दया नाम वाह क्या कबीर कबीर ने कह, धर्मी दास ने कहत धर्म, है धर्मराज जी की कथा वो न, जो न, में भेजता है किसी को नरक की खंड है।, तो है वो धर्मी दास के पास है कबीर जी महाराज फरमा धर्मी दास ने अब की खोने वाली धार

जलमे आए हैं भक्ति तो खाने की धार, तलवार की जो धार होती तलुआर को कैसे को की भक्टी भक्टी को, उन्हें माथे सजनोना मार्ग जीना मुश्किल

बिना घाव दर्द नहीं हो घाव लगा जब मैं जाना लग गया अपना लागो, दर्द लगा, हुए। तो दर्द नहीं हुआ था ज्ञान का सब का घाव लगा जब मेरे दिल के अंदर घाव लगा ज्ञान जब घाव लगा, लगा जब दर्द न हुआ बिना घाव दर्द नहीं होना भले आए जाऊ गुरु जी के नाम तो अनुभव के कोई ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं अनुभव होता है जब ज्ञान

ज्ञान का लगा कबीर जी महाराज कबीर जी खुद कह रहे पानी नहीं सर्वर सूख गया सर्वर, सर्वर सूख गया पानी बिना प्राण है अपना ही में आया भव संजु है ये

अंदर प्राण आया तो ज्ञान नहीं है जब पानी नहीं है जब ज्ञान नहीं है तो मनुष्य क्या है उसी के बारे में ने कहा रोम सुनी एक पानी है चाहिए

ओ भगवान का नाम सिद्ध होना चाहिए जो कर्म मैंने किया है कर्म कर जो कर्म किया है दान है पुणे किसी को राय देना अच्छी बात उसी के बारे में मेरा सत नाम सतान

કે આજ અપણો એક બીજો પરી મુવા બા અમે આફરી બોલું કે વર્ખમે ગાટી ના હું કો ના કશું મકડી ગય કડી કો કે ઓકે કો બઈ મે થી આવો ને કડી બોલુ નઈ આવો પ્રોગ્રામ માંથી આવ એ કે બીજો લગની ચાલે બીજો કોની જદી કયો કે પ્રેમ લાગો જદી મે જોણી વના પરે મળણો નહી વના પરે મળો થોરી પરે મેયા કલાકાર મે મારી પરે જબ મળના ન મળના હોય બિન પ્રેમ મળના ન હોય

जब एक दूसरा मिले हैं मिलते सभी है, के तो सभी हैं, है पशु पक्षियों के होते पर पक्षी बोलता है तो अपन नहीं समझते हैं अपन बोलते हैं तो पक्षी नहीं समझते मिलना उसका है जिस आधार पे जिस गुण पे किस भाव पे जिनके पास में कुछ गुण है तो उनके पास में गुणों की आहार किया है कुछ रंग है

तो उस गुण को देखने से मिलना होता है भगवान की कुदरत की है कुदरत के अंदर जो शब्द जुड़े हुए हैं, अपन करेंगे। जब प्रेम प्रेम प्रेम होता है, तो बिन मिलना मिलना नहीं।, नहीं तो कोई। घाटी प्रेम। प्रेम। गा है घाटी में

ऐसा जगह है जिस पर कोई नगर नहीं आती है मिले और नहीं पहुंच सके तो है वो उस घाटी को पार आपको देखूंगे नहीं संदेश आए वहाँ पे है कैसे मिलना पाए तो भगवान धनगुरु के पास जाना है तो ऐसी घाटी अंखी है जो मंदिर का कोई पार नहीं जब कहते हैं

ब्रेह। ब्रेह। अंदर की खोज किसी को मालूम नहीं ब्रह्मंड कबीर जी महाराज के अंदर आते हैं वो प्राण में ना पिंड में ना में मैं रहता हूं सब सब जगह तो वो ब्रह्मंड है वो प्रखमी घाटी है उसकी घाटी का कोई पार नहीं सूर्य बिना मिलने आज हो

चढ़ना नहीं हो, हो। उठे कोई, की सड़ी जे कोई। शुर्ता, शुर्ता की गाड़ी जो से से चढ़ते हैं, आसमान में, भगवान भगवान एक किताब है, है है, वो काला चादर का, वहां पे अच्छे जा प्यारा है करीम पहुंचे थे गोरख जी पहुंचे थे, पहुंचे थे। भगवान हमेशा बातें करते

नाम नाम है है जो है, वो पे क्या कबीर मुक्ति मुक्ति मुक्ति अपन अपना माँ बाप पारे मोटा किया है अपना माँ बाप है अपनी पारे पोष किचरी बहुत किए लीले में तो वो सुता सु में अपन छोड़ाया

अन्नपाणी घरे नहीं आता तो वो अन्नपाणी आप नहीं खाता है जैसी गुरु करता है ज्ञान नहीं मिलेगा तो गुरु किया कविदास जी ने

जब गुरु ये रस्ता मिला, मिला गुरु ये मिला, मिलाया, साहब। मुक्ति नहीं होती है गरु नहीं करो जड़े मुक्ति नहीं होती

में

ननणु नाला जो पर मडिया बनाई अपने शरीर में अपने शरीर में 900 नाड़ी शरीर में 900 नाड़ी है नदियां ननणु नाड़ी अपने शरीर में हां 900 नदियां ननणु नाला जो पर मडिया बनाई मडिया भी आप हां जो पर मडिया बनाई अपना शरीर बनायो अपना शरीर बना 900 नदियों 990 नाला

झण पर मडियां वणाई आपणी पूतलो वणा हाओ अपना वळियो नी माथे पूतो उवा मडियां में एक वसा जोगरी तो पलक पलक, पलक लेण लागी।, लागी ए जोगि में बसा हु हमे सामळो हमे मो बोलियो जरो के उन मडियां में मारो वसे सामळो पलक पलक लेर लागी हमे मो शरीर में आपे होज रो बणियो जरो पलक पलक लेर लागी जो इस मडि में एक जोगि बसा है पल पल पल पल में

लहर लाई तो क्या कि पल पल की लहर जो अपनी, सास सास साथ, इसी समय पर अपनी सोच लेते हैं दुनिया भर खबर ले जो बात कहनी है वो इतने में सोच लेते हैं लहर है, है। भगवान की एक कुदरत ने बना के रखी अंदर वाह

जोत जलती ज्योतिष रूपी क्यों कहते हैं कोई भी चीज है ठंडा मालूम हवा के लिए ये

ये बाल है इसको मालूम हो जाती है हवा लग रही है गर्म है या ठंडी है ज्योतिष रूपी है जो जो चीजें अपने शरीर में उस पर जो हर हर अनुसार वायु है ठंडा है, है तप है आवाज है जो कुछ है उनकी ज्योतिष रूपी भगवान विजय वाह उस नगरी में राधा राज करे

तो नीशी नीशी फरे फया ऊंची नगरी में जो गढ़ है बना हुआ उस पे राजा राज करता है मनुष्य के में ज्ञानी होती है पर चलता है आंधवाई राजा की आंधवाई चलती है राजा ने ये कहा राजा ने आम आम खल लोग दुनिया फिर रही है दुनिया घूम रही है रास्ते में राजा ने ये फरमा राजा ने ये फरमा राजा, राजा तो गढ़ पे बैठा है आंडवाई यहाँ पे कसम चलते चल रही है

क्योंकि किसी का लिखा पढ़ा किसी की लफ्जात रेडियो में खबरों में किसी ने बात की तो अच्छे मनुष्य ने कही वो सिद्ध है हर जगह पे छाई तो ऊंची ऊंची कर मनुष्य के अंदर चेतन है, है सोच है, है। वो पूरे शरीर में शरीर में प्रकर। है और, और इसमें माथे पे है

जो दसवां द्वार जो अपना बंद है वो यहाँ पे है, मस्तक में वो सिकर पे है जब है। वो राजा को बताया कि ये राजा बन करके बैठा है ये स्वामी है जो हंस है अपना प्राण है इसको राजा बनना रहता है यहाँ पे ठहर जाता है जब वो सो रहा है और माला फेंका है ऊंचे ऊंचे गढ़ पे राजा, राजा राज करते हैं नीचे फिर ते आम

बा चेतन थारी करे कोट वाले। चेतन पुरुस। चेतन पुरुस करे सो में में है है जो इस बॉडी के अंदर दो हैं एक है। नींद है। और एक जागृत करता है हाँ। करने वाला कहता है ये ये बातें सोचो ये आपको चाहिएगा

जागत हो जितने तक ये ज्ञान की बात सुननी पड़ेगी इसका ये आप उत्तर देना पड़ेगा रहता है साथ एक तो चेतन है बेचेतन है है एक तो नींद नींद के साथ आता है। तो बाड़ी है नि? है। हाँ। तो चेतन चेतन पुरुष करे थोड़ी कोटवाली कोटवाली कोट तो करता है चेतन पुरुष को

है, जाते है, है, हैं जब, है जब तक वो करता है को। अच्छा वाह। अरे। अरे। धन भरिया भंडारा धन हाँ। से मेरा भंडारा हाँ। कोई दिन खादान में कोई दिन खर्चा कदी दो तो खादान कदी खर्चा जो पैसे हैं है पैसे

खाने का वो भोजन करने वाला अनधन मेरा भरा भरे हुए कभी खर्चा है, कभी, खाया। कभी, खाया। कभी कभी कभी खर्चा है खाया खाया खाया मैं ये कपड़ा ले लिया महंगा सह खाया वो अपने साथ में कभी खर्चा कभी खाया ये किया क्या कबीर सा ना

कबीर कबीर हाँ। निशान निशान है है है है वो होता है। हो होता होता ऊंचा ऐसा पे दुखी तो कोई नगारा होता है। हुआ निर्भय

उनकी आवाज आवाज उनकी आवाज़ आवाज़ है, है, है, है, वो आसमान आसमान नहीं पकड़ सकता सात तक होती उसने बजाया बताया कविता निर्भय कोई फिक्र नहीं पाया निर्भय लगा रहा है वाह,

ठीक ठीक तो है से पहले अर्थ समझाएंगे तो जब, तो जब, तो जब तो तो हाँ। नियों नियों आप गाएंगे तो हमको रस रस कैसे क्या पहले आप बताओ कि पहला अर्थ हम

तो मैं भी तू मेरी सगड़िया प्रेमरा तू क्या वो तुलसी मड़ा मंगाविया तो मत्संग दरिया हम कुछ नहीं दौड़ते तो तुम गौणो रुगना

भगवान की जब की क्षेत्र है ईश्वर को याद करते अपने वो है, उनको याद कर। किसी भी भाषा में किसी सबस, अपने दिल में यही राम करो वृथा मत, मत करो केसर राम केसर है जो पीली केसर होती है के। के है और केसर में मत

केसर की तरह मन को जलम उतर जाए पल में उ कोई कि किसी को मसीद में जाता है मुला और किसी को भगत को दे दिए माला माला और

तस्वीर। तस्वीर। उसको दे दे दिया तो वो समझता नहीं नहीं नहीं को माला दे दी समझे फेंक जाने जाने नाम नहीं जाने। दी जाने। किसी आला में। जो बना हुआ है उसको फेंक दी मैं क्या जब कि किसी के को जो हार जा। को हार जा पड़ी में

जाने जाने पैर नहीं क्या क्या समझे तो फिर अपना काश का महल बना हुआ है

उसके शीशे, शीशे, को, हुआ शीशे में देखा तो है, में देखा कुत्ती को, जानते दूसरी आ गई गई। हाँ, हाँ, भी हो हाँ, हाँ हो रहा कोईरा <laughs> मेल में कुण आई बस बस मर गई वो वो देखे, देखे, देखे नहीं बस -बस देखा वो तो देखे दोनों कुत्ती तो हे आई दिए वो शीशे में देखे दोनों का

ईश्वर का, का नाम आ जाए सफल हो सफलो सफ़ड़ मौन को जमारो वार, वार नहीं है कोई अपन काम कर रहे हैं सफल हो जाता है इसी तरह ईश्वर का नाम सफल होता सफल

से के के भाई रोमक हैमाल